सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार एक गैस एजेंसी में उपभोक्ता का गैस कनेक्शन दूसरी एजेंसी में ट्रांसफर किया गया पर दूसरी गैस एजेंसी ने ये कहकर कनेक्शन देने से इनकार कर दिया कि एक ही एजेंसी में ट्रांसफर नहीं हो सकता उपभोक्ता परेशानी में दोनों एजेंसी के चक्कर काटता रहा यहाँ तक की एरिया मैनेजर ने भी कोई मदद देने ऐसी इनकार कर दिया तंग आकर उपभोक्ता ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में एक आरटीआई अपील दायर की और अपील की एक कॉपी गैस एजेंसी को भी भेजी गई और अपील दायर करने के महज एक घंटे बाद ही उपभोक्ता को एजेंसी से फोन आ गया और चंद मिनटों में उनका कनेक्शन ट्रांसफर कर दिया गया अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन इन कर सकते हैं डब्ल्यू